पता भी नहीं लगेगा कहाँ खत्म हो गया बैंक की स्लिप भी नहीं आएगी कि आपने किस दुकान पे कितना कितना खरीदा था वो आप पर्चा आ जाता है नहीं आएगा एसएमएस नहीं आएगा कि इतना खर्च हो चुका है आपके खाते में से धन्यवाद ठीक आचार्य जी ये सिद्धियों के बारे में जो बताया गया आठ प्रकार की सिद्धियां जिसमें उपरोक्त जो पांच प्रकार की सिद्धियां हैं उसके पश्चात इसमें एक पंक्ति है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में कि पूर्वोक्त पांच उपाय रूप सिद्धियों में से, से ये तीन फल रूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं आध्यात्मिक दुख विघात आदि भौतिक दुख विघात और आदि दैविक दुख विघात तो इनका फल पांच प्रकार की सिद्धियों से यह फल बताया तो इनकी गणना इसमें आठ में कर दी है जबकि इसमें पांच को तीन में डाल दिया गया इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। पांच को तीन में नहीं डाला तीन तो अलग है ही इसका ये कहा है कि ये पांच उपाय रूप सिद्धियों से ये तीन फल रूप सिद्धियां प्राप्त होता है हाँ, तो वो उपाय रूप सिद्धियां हैं ये फल रूप सिद्धियां ऐसे करके उनको अलग अलग ही मान रहे हैं संख्या तो आठ ही कर रहे हैं ये भी उनसे ये तीन प्राप्त हुई प्राप्त हो रही है ये कह रहे हैं जी हाँ लेकिन अलग माना है फिर भी इसका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 होती है ना इसके पास पैसे की ताकत है बहुत एक तो है पैसा कमाने की ताकत मेहनत की ताकत देखे पैसा कमा लिया तो कहें इसकी बहुत ताकत है पैसे की भी ताकत होती है ना जैसे ये कार्य हैं पांच उनका परिणाम है ना जैसे वो पैसा पर... लिखा है उन्होंने जी ऐसा लिखा है वो भी ताकत होती है ना पैसे की ताकत होती है नी पैसे से आदमी थोड़ा उछलता है न पैसे से उछलता है नहीं आदमी उछलता है ना, है ना। तो ये किसकी ताकत <laughs> किसकी ताकत है पैसे की, पैसे की ताकत है उछलता है आदमी <laughs> इसके लिए पंचतंत्र में एक कथा लिखिए छोटी सी चूहे वाली वैसे तो पंचतंत्र क्या है बच्चों के लिए है लेकिन एक व्यवहार जो देखा उन्होंने तो पशु पक्षियों पे घटा करके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 आपको भी ताकत मिलेगी सांख्य दर्शन पढ़ने की बात में ये भी उछलाता है व्यक्ति को आचार्य जी ये <laughs> जब हम दर्शन पढ़ <laughs> शिविर कर लेंगे जी के स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, जी के यहाँ पर ऐसी जगह पे पवित्र जगह पे हमने शिविर किया इतने दिन का शिविर किया दूसरों से पूछे कितने दिन का शिविर क्या जी सात दिन का वहां किया था आठ दिन का तो किस दिन का शिविर करके आ रहा हूँ मैं ताकत मिलती है ना व्यक्ति को पूछिए इन पांच प्रकार की सिद्धियों से जो ये तीन प्रकार के जो दुख बताए गए हैं ये समाप्त हो जाते हैं इसका इसकी संगति कैसे लगेगी नहीं समाप्त होते हैं मतलब कि उस सामर्थ्य के कारण से वो इनको सहन कर लेता है पहली बात तो आएंगे नहीं और आएंगे तो वो सहन कर लेगा उन स्थितियों में भी अपने को आगे बढ़ाता रहेगा ऐसा ही तात्पर्य देखिये शत प्रतिशत तो ये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 साधना कर लेते हैं भाई कोई आएगा घंटी वाला बजाएगा तब बजाय खोल लेंगे बाकी तो साधना कर सकते हैं। वो आएगा तब भी भावना से जाते हुए अपने अलग रह के फिर भी कर लेता हूं। तो उन स्थितियों को स्वीकार कर लेता है व्यक्ति उन विपरीत स्थितियों को स्वीकार कर लेता है की भाई इसके अलावा क्या है? मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ घर छोड़ के जाऊंगा तो कहीं तो टहर भी नहीं सकता कौन रखेगा मेरे को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 वो खटखट घर में भी है वो खटखट आश्रमों में भी है सब जगह है उसी में पानी पीना बोलिए हो गया ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा रे बोलिए। जो तुष्टि और सिद्धि हैं, इनकी गणना अशक्ति में भी होगी और अलग से भी रहेगी नहीं तुष्टि अपनी जगह तुष्टि अलग हो गई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 जब गुण के रूप में है तो तुष्टि अलग हो गया अभी दोष नहीं मानेंगे इसको लेकिन इसको जब हम अशक्तियों में लेंगे तब यही जब दोष बन बन जाती है, बाधक बन जाती है, है, तो बाधक वो गणना होगी, मतलब तो दो बार गणना हो रही है ऐसा नहीं समझिए। उसके विपरीत विपरीत अभाव में वो अशक्ति रूप ही बन जाती है इसलिए अशक्तियों में उसको कहा ये दस जो मूल्य अर्थ बताए ये क्या है बात में बताएंगे। ओम आचार्य ये पैतालीस नंबर सूत्र क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और एक जैसे अभी आपने माताजी को बताया था इसको पहले करते हैं। ब्रह्मचर्य के उसके विषय ब्रह्मचर्य विषय और समझा दीजिए प्लीज आचारी बाकी समझा दिए आपने ब्रह्मचरी छोड़ दिया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 कि उस काल में वो जितनी उन्नति करना चाहता है करे पूरा अवसर मिले ऐसा नहीं कि 15-16 साल तक 18 साल तक रखा और बस आगे जो इच्छा हो वो करे वो, वो अगर 25-30 साल तक भी पढ़ना चाहता है तो घर वाले पढ़ाते हैं हमारे यहाँ वही परंपरा चली आ रही है प्राय विद्यमान है आज भी उससे आग्रह नहीं करते उन्नति का पूरा अवसर देते हैं और वैदिक व्यवस्था में ब्रह्मचर्य काल यही है उसको खुद को नहीं कमाना पड़े वो बाद में कमाएगा गृहस्थ में जा करके वो वहां उसकी पूर्ति करेगा वो दूसरे लोग बच्चों को पढ़ाएगा उनके लिए मेहनत करेगा लेकिन अपने ही उन्नति में उस काल में तो उस अध्ययन में ही उन्नति लगाए वो तो उस समय वो अन्य धंधों में न फंसे अगर ब्रह्मचर्य काल चल रहा है तो विद्या अध्ययन साधना अपनी उन्नति में ही लगाए न तो नौकरी में लगे कमाई धंधे में लगे न और सांसारिक कार्यो में लगे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 तपस्या करते हुए जितना भी भोजन आदि जैसा मिल रहा है उसमें अपने संतुष्ट रहते हुए तपस्या करके पूरा मेहनत पूरी मेहनत करके बस अध्ययन में लगाएं गुरु की सेवा करें और अनुशासन का पालन करें ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य हो गया धन्यवाद आचार्य जी अब सूत्र भी बताऊं पैतालीसवा तो इतर इतराद इतरा न बिना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 तो कहा जा सकता है कि ये तो पीछे वाली हटेंगी तो कहा जा सकता है कि ये सिद्धियां हैं उसकी इसलिए कहा ना इतराद इतर न, ना, इतर न ना, ना इतराद इतरहाने न बिना इतरहाने न बिना न इतरा पूर्व वाली जब तक नहीं हटती तब तक बाद वाली सिद्धि को सिद्धि नहीं कहा जाता अब जैसे कि कोई सर्दियों में कहे कि भई ये एक तो कपड़े पहन के सर्दियों में रहता है सेन कर लेता है कम कपड़े बोले एक सिद्धि यह है कि ये बिना कपड़े के भी रह लेता है तो बिना कपड़े के रह लेता ये सिद्धि कब होगी जब कपड़े नहीं होंगे तभी तो और कपड़े पहन रखे हैं तो कहे है कि मैं बिना कपड़े के भी रह सकता हूँ ये सिद्धि कैसे पता लगेगी नहीं लगेगी ना तो वो पिछला हटाना पड़ेगा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 <laughs> होते हैं ना ऐसे बड़े गुरु होते तभी तो बड़ी शक्ति होती है ना उनमें भाई तो आप प्रार्थना कर दो बस और वो पार कर देंगे आप जाओ बस प्रार्थना कर दो गुरु बैठे हैं ना वो पार कर देंगे हमारे को तो। इतनी सुरक्षा इतनी कृपा उनकी रहती है ठीक है ये असमर्थता है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 जब बेटे बेटी सहारे नहीं टिकते, माता पिता नहीं टिकते, तो गुरु कितना टिकेगा वो भी तो शरीरधारी आखिर तो हमें ही करना है ठीक है आगे चलेंगे अब। धन्यवाद आचार्य जी। ये एक दान का और बता दीजिए दान नहीं समझ में आया वो उन्होंने आनंद प्रकाश जी ने लिखा है नष्ट सिद्धि में पांचवा है सदामुदित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 बाहर के साधन न होते हुए भी वो ऐसा करता चला जाता है निष्कर्ष निकाल लेता है कई जने मिलेंगे वो, वो ये ये निष्कर्ष तो निकाले हुए ही थे पहले। ये क्या शास्त्र पढूं मैं पूरा दर्शन? मिलते हैं ऐसे तो पूरी बातें सुनेंगे पहली बार सुन रहे होंगे तो भी बोले इन निष्कर्षों पे तो मैं पहले ही पहुंचा हुआ कभी सुना नहीं किसी को कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा मैं तो इसी बात को मानता हूँ यही किया ठीक है? पाठ के बाद में एक बात पूछना मेरे से। बोलिए। ये 45 के बारे में आपने जो व्याख्या की है आनंद प्रकाश जी की पुस्तक में व्याख्या भी भिन्न है अर्थ भी भिन्न है इन्होंने कहा है कि जो उहा आदि जो पांच सिद्धियां हैं ये सिद्धियां जब तक की विपरीय शक्ति और तुष्टि की जो हानि है ये जो 42 प्रकार की हैं इनका जब तक बेघात नहीं होगा तब तक ये पांच प्रकार की ऊहा आदि सिद्धियां नहीं प्राप्त होती ऐसा इनका आशय है ठीक है पुस्तक वो, वो भी बात ठीक है सिद्धांत तो उसमें कोई दोष नहीं है कि जब तक अविद्यादि समाप्त नहीं होती तब तक ये नहीं होंगे अपने कहा की जो पहली सिद्धि की योग्यता वो एक अलग व्याख्या है मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ आपने कहा उन्होंने ये व्याख्या की उनका ठीक है वो भी संगत हो सकती वो भी हो सकता है वैसे भी संगत ही लगाई ठीक है आगे का पार्ट देखते हैं कुछ तो शरीरों के बारे में पीछे चर्चा चली थी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 मूल चीज तो जन्म मरण तो वहां भी चलता रहेगा तो आवृत्ति सत्रापि कैसे उत्तरोत्तर योनि योगा बाद बाद की अगले अगले शरीर की संबंध से शरीर के योग से आगे आगे शरीर मिलता रहेगा तो मिलता रहेगा तो आवृति होती रहेगी इसलिए हे यह ये सात्विक शरीर भी हे कोटि में है साधक को मुमुक्षु को ये अच्छे से अच्छे शरीर भी हे कोटि में रखने होंगे नहीं तो किसी के मन में ये इच्छा रह सकती है रहती है लोगों के कि मेरा अगला जन्म कैसा हो भाई इस जन्म में तो शरीर जैसा भी मिला दुर्बल है हीरोइन है, है। अगले, अगले हिरो उसके दिमाग में आएगा क्योंकि तो उनका शरीर अच्छा होता है दिखने में सुंदर होता है भाई अगला शरीर मेरा तो ऐसा वैज्ञानिक जैसा होना चाहिए क्योंकि तो वहां बुद्धि बहुत दिखाई दे रही है उसको सुख सुविधा मेरा अगला शरीर तो ऐसा हो जो इस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 ये बुद्धिमानों का काम नहीं है ऐसी कहावतें मुहावरे भी आते हैं इसी तथ्य को बताने वाले लोग अच्छा अच्छा चीजें बोलते हैं। एक व्यक्ति होता है जो खुद ठोकर खाकर के सीख जाता है अच्छी बात है ये सीख लेता है और एक व्यक्ति होता है जो दूसरे को ठोकर खाता है देख करके सीख लेता है तो उसने प्रत्यक्ष किया है दोनों में से कौन बुद्धिमान है हम सब समझते हैं और किसी ने दूसरे को ठोकर खाते देखा भी नहीं लेकिन सुना बस और उसी से आकलन कर लिया हां ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है होगा उसी से सीख लिया उसने प्रत्यक्ष कर करके देखने में बहुत समय शक्ति लगता है ठीक है प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है वो बहुत प्रभावी होता है अमिट होता है कोई ठोकर खाके भी नहीं सीखता ऐसे भी लोग मिलेंगे लेकिन प्राय ठोकर खाके प्रत्यक्ष करके सीख आई जाती है यह प्रत्यक्ष का प्रभाव भी अधिक होता है यह भी ठीक बात है लेकिन यह सामर्थ्य भी सिद्धि है कि बिना प्रत्यक्ष के दूसरे को देख करके भी वैसा ही ज्ञान पैदा कर लेना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 और उपाय प्रत्यय श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रत्याय वो एक क्रम होता है ये दो तरह के उपाय बताए वहां पर दो स्थितियां बताई है तो ये जो भाव प्रत्यय है उसमें विदेह और दूसरा है प्रकृति लय वाला उसका संकेत है यहाँ पर और तो प्रकृति लय में व्यास भाष्य में वहां खोला है कि कैवल्य पदम इव अनुभवंत कैवल्य पद मतलब मुक्ति के पद स्थिति जैसा उनको अनुभव में आता है जैसे कि मुक्ति ही हो गई मैं मुक्त हो गया हूँ पूरा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 भव प्रत्यय योगियों की देवों की देवों के लिए लिखा है वहां पर उपाय प्रत्यय योगियों का होता है भव प्रत्यय देवों का होता है में देवों का लिखा है। बहुत ऊंची स्थितियां <clears throat> तो उनके अपने इतने अच्छे कर्माशय होते हैं ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिसके कारण वो उन जगहों पर जाते हैं ऐसी अनुभूति में चले जाते हैं तो कहा कि इसमें भी न कृतिकृत्यता कृतिकृत्यता तो वहां भी नहीं है जो चरम की प्राप्ति है मुक्ति की प्राप्ति है कि सब कुछ प्राप्त हो गया प्राप्तम प्राप्णियम ये तो कारण लय में भी नहीं होता है क्यों तो बोले मग्न जैसे कोई पानी में मग्न हो निमग्न हो डूबे तो गर्मी से छुटकारा हो जाता है बाहर गर्मी है न पानी ठंडा है गंगा का उसमें डुबकी लगाई बहुत अच्छा लग रहा है जैसे कि गर्मी से छुटकारा मिल गया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 जब तक है तब तक रहता रहेगा और वो जैसे ही भोग पूरा होगा ये भी एक तरह का भोग है उसके पूरा होते ही वापस फिर यहाँ पर आएगा वो तो इसने कहा कि ये भी कृत नहीं है फिर लौट के आएगा भले ही वहां मुक्ति जैसा अनुभव करते हो तो न कारण कृत्य कृत्यता, कृत्यता मग्नवत उत्थान और ये चाहता है कि मेरे को उस तरह से वापस बंधन में नहीं आना पड़े इसलिए नितान्त मुक्ति ही कृत है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 सभी को साधा नमस्ते ओपो